आज का है क्ष लक्षण प्रत्यक्ष प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण का क्या लक्षण है ये पूछे जाने प्रकार चतुर्विध प्रमाण मध्य पहले छूट गया था न यथारण भी क्षार तत्क चतुर्विद प्रत्यक्ष वेदा जो गये थे उसको है तत्र तत्र प्रमाणं ज्ञान का जो है उसका नाम चतुकर्णेश प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण गड़बड़े, प्रत्यक्ष प्रत्यक्षण कति प्रत्यक्ष लक्षण और वक्त कितने प्रकार का है नए पुस्तक हो सकता है ठीक छपा हो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन ज्ञानम प्रत्यक्षम इंद्रिया जनम प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष ज्ञान का रक्षण कर रहे हैं अभी इंद्रिय और अर्थ इंद्रिय और अर्थ अर्थ कहने से विषय घटपट आदि इनका सन्निकर्ष से जन ज्ञान उसका नाम प्रत्यक्ष ज्ञान है इंद्रिय जैसे दृष्टान के लिए चक्षु हो उसका संयोग हो गया है इससे घटा इन दोनों का बीच में सन्निकर्ष हो गया सन्निकर्ष अलग अलग प्रकार के हैं छह प्रकार का बताएंगे अभी चक्षु का घट के साथ संकर्ष हो गया उसके कहते इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष इस सन्निकर्ष से जनियम जो ज्ञानम ज्ञान का नाम प्रत्यक्ष ज्ञानम इंद्रिय हो गया चक्षु वर्तमान एक दृष्टांत ले रहा हूं इंद्रिय हो गया चक्ष अर्थ है घट इस इंद्रिय रूपा चक्षु का अर्थात्मक घट के साथ में संकर्ष होया उस, उस सन्निकर्ष के द्वारा कुछ पैदा हुआ कहा आपके आत्मा में मन के द्वारा और वह उत्पन्न वस्तु क्या है ज्ञान है ज्ञान का नाम प्रत्यक्ष ज्ञान अच्छा इंद्रियार्थिक जन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम उससे और आगे जाने से पहले थोड़ा न्याय बोधनी को निपट लो भाई और लाभ होगा नहीं तो आगे समझने में कठिन होगा न्याय बोधनी देखिए कार देखियेन्द्रिय भूत प्रत्यक्ष प्रमाण से लक्षण छह प्रकार के इंद्रिय रूपा प्रत्यक्ष प्रमाण क्योंकि इंद्रियां ही प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण कौन है हमारी इंद्रिया और कितनी इंद्रियां ज्ञान को पैदा करने वाली छह, छ इंद्रिया बाह्य पांच एक अंदर मन मन से जो सुख दुख का प्रत्यक्ष होता है ना बाह्य निरपेक्ष इसलिए कहते हैं छह इंद्रिय रूपा जो प्रत्यक्ष प्रमाण उन प्रत्यक्ष प्रमाणों का लक्षण पूछे जाए जाने पर कहा जा रहा है तत् प्रत्यक्ष ज्ञान ग्रण इत्यादि प्रमाभूत प्रत्यक्ष आदिशु मा कौन कौन है प्रत्यक्षादि चार प्रमात्र प्रत्यक्षादिशु प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति शाब्द उनमें प्रत्यक्षात्मक प्रत्यक्षात्मक प्रत्यक्षा प्रत्यक्षा जो ज्ञान है चाक्षुषादी प्रत्यक्षम कौन से कौन से हो चक्ष से पैदा होगा तो चाक्षस ग्राण से पैदा होगा तो ग्राणच ग्राह से पैसा जो रासनम स्पर्श से जो पैदा हो गया स्पार्शन है घाण से जो पैदा हो गया घम मन से जो पैदा हो जाए मानसम इन नामों से कहे जाएंगे जो प्रत्यक्षम चाक्षणज राशन स्पार है नहीं। ये सारी चीजों को लेनी है आदि से लेना पूरे पौर पांच छ है ना प्रति उनके प्रति उन जानों के प्रति व्यापार वसाधन कारणम, व्यापारवान भी हो और असाधारण कारण भी हो ऐसा तत्व तो तो कौन है इंद्रियम भवती देखिए कैसा व्यापार का लक्षण में तो घटाना पड़ेगा अब इंद्रिय में तजन्य सती तन्य जन्यत् जनकत्व व्यापारत्म ती त जनकत्व माना चाहिए व्यापार और व्यापारवान तब कौन होगा इंद्रिय व्यापारवान कौन होगा इंद्रिय तो इसलिए व्यापारवान हमको हमेशा तब से है तब हो गया इंद्रिय इंद्रिय जन्यत्म और तब ले लो इंद्रिय इससे जन्य कौन है ज्ञान उसका जनक कौन है व्यापार कौन हो जाएगा सन्निकर्ष व्यापार कौन है सन्निकर्ष तो इसलिए व्यापारवान कौन हो जाएगा इंद्रिय जैसे वहां दंड था और व्यापार क्या था भ्रमी है ना दंड से जन्य का भ्रमी दंड से जन्य घट का जनक भी था भ्रमी तो भ्रमी हो, हो गया व्यापार दंड हो गया करण कार्य हो गया घट उसी प्रकार से इंद्रिय हो गया करण सन्निकर्ष हो गया व्यापार हो गया ज्ञान इंद्रिय का अर्थ के साथ संबंध होने से क्या होता है सन्निकर्ष है वो इंद्री से हुआ है इंद्री से से हुआ वो ही पैदा और इसी सन्निकर्ष से इंद्रियों के द्वारा तो जन्य हो गया ज्ञान yes. उस ज्ञान का भी जनक है व्यापार और एक व्यापार वत व्यापार वत्त कौन हुआ इंद्रिय एकदृश व्यापार वाला है इंद्रिय इसलिए व्यापार वत भी है वो और असाधारण कारण भी है वो असाधारण कारण भी है है ना अतव इंद्रिया क्या हो गए कर्ण व्यापार साधारण कारण का यह किसका करण है प्रत्यक्ष ज्ञान का करण अतएव प्रत्यक्ष ज्ञान का जो करण है क्या होता है प्रत्यक्ष प्रमाण होता है इसलिए इंद्रिया ही प्रत्यक्ष प्रमाण इसलिए इंद्रिया क्या हो गई प्रत्यक्ष प्रमाण हो गई अतय इंद्रिया प्रत्यक्ष प्रमाण है किन किन ज्ञान उनके प्रति साक्ष राशन षण या इसको त्वाचक ज्ञान भी कहते हैं त्वाच पक्षजनित जनवाच और मानस इन छह प्रकार का ज्ञान के प्रति इंद्रिया इंद्रिया कौन कौन उनके अनुसार तत्व इंद्रिय चाक्षुष के प्रति चक्षुकरण हो जाएगा चाक्षष ज्ञान के प्रति चक्षुकरण हो जाएगा घ्राण ज्ञान के प्रति घ्रहण करण हो जाएगा राशन ज्ञान के प्रति रसनेन्द्रीयकर हो जाएगा स्पर्शन ज्ञान के प्रति ज्ञान के प्रति जाएगा, मानसिक ज्ञान के प्रति मन कर इंद्रिया है ज्ञान से लेना है हमें प्रत्यक्ष ज्ञान से मतलब है प्रत्यक्ष ज्ञान का हम कर्ण ढूंढ रहे हैं इसलिए ज्ञान से हमेशा प्रत्यक्ष लेना कोई विज्ञान मत ले लो उल्टा पुल्टा पुलटा हो जाएगा अनुमित ज्ञान ले लो गए तो फिर अनुमित ज्ञान कर लेना प्रत्यक्ष प्रति छह प्रकार के इंद्रिया जो है वो कर्ण हो रहे हैं और इन सभी में व्यापार तत्त तत इंद्रियों का तत्त तत विषय के साथ जो सन्निकर्ष है वो व्यापार होगा मानस अतः भी इंद्रियों के साथ भी है लेकिन हम केवल मानस ज्ञान लेंगे जो सुख का ज्ञान हो रहा है वहां भाई इंद्रिया नहीं है ना आत्मा में जो सुख का ज्ञान होता है दुख का ज्ञान होता है धर्म है क्या अधर्म है इसे पुण्य क्या पाप है कौन से संस्कार जगह है ये तो केवल मन ही रीड कर पाता है उसके लिए अन्य इंद्रियों की अपेक्षा नहीं है विशुद्ध मानस ज्ञान को छठा ज्ञान रूप में लेंगे वहां आत्मनसं आत्मन का जो सन्निकर्ष आ आ रहा रहा आ रहा है है अभी वो इसलिए मैं जान पहले पहले पढ़ आगे बढ़ने से देखिए आज चलिए व्यापार सन्निक प्रत्यक्ष ज्ञान करणत्व ही प्रत्यक्ष का प्रमाण का लक्षण हो गया आद्य सन्निक्त चतुर्थ सन्निकूपत्व इंद्रिय जन्यत्व भावाद व्यापार तम न समझती थी तो ऐसा भी शंका कर सकता है देखिए सन्निकर्ष प्रकार के हैं सन्निकर्ष कितने हैं छह प्रकार एक का नाम संयोग सन्निकर्ष दूसरा संयुक्त समवाद तीसरा संयुक्त समवेता, पुस्तक में है ये सब मूल में ही है रटे नहीं है ना इसलिए पता चौथा है हाँ, समवाय पांचवा समवेत समवाय छठा विशेषण विशेष आपने लक्षण बनाया व्यापार का, संकर्ष में ना इंद्रिय से जन्य कौन है सन्निकर्ष आपने कह दिया लेकिन ये सन्निकर्ष कैसा है कौन है लास्ट में संवाय रूपा है ये भी संवायात्मक है ये भी संवायात्मक है ये भी अंत में समवायात्मक है ये तो विशेषण विशेष भाव है जहां जैसा होता उल्टा पुल्टा जो भी रहेगा वो रहेगा अब क्या ये सब संवाय जन्य है जन्य क्या समवाय फिर व्यापार का लक्षण कैसे घटेगा सन्निकर्ष में इनमें तो लक्षण गड़बड़ हो गया क्योंकि यहाँ संवाय जन्य नहीं होता नित्य संबंधो समवाये तो व्यापार का लक्षण क्या कहता है लेकिन सन्निकर्ष में इंद्रिय जन्य होना चाहिए अभी आपने देखा इंद्रिय जन्यत्व तो सन्नीकर्ष में इंद्र जन ज्ञान का जनकत्व में ले गए थे इसलिए व्यापार का लक्षण तो हो गया वो तो पहला वाले में ठीक है क्योंकि संयोगिक जन्य पदा पहले वाले में तो घटेगा इंद्रीजन्य संयोग है इंद्रिय ज्ञान का जनक भी घट का चक्षु का संयोग है घट को कहा घट चक्ष का संयोग होता है इसे संयोग सन्निकर्ष में आपने जो भी पढ़ाया बिल्कुल ठीक लेकिन अन्य सन्निकर्ष संवाय घटित है अन्य संघर्ष कैसे है समवाय घटित है और समवाय कैसा होता है नित्य होता है अजन्य होता है अगर व्यापार का लक्षण में जा ही नहीं सकता अति इंद्रियों में करण तो कैसे आएगा जब इन सन्निकर्षो में व्यापार का लक्षण नहीं जा रहा है तो व्यापार वत्व तो इंद्रिय कैसे होगा संशय समझ में आ रहा है ना नहीं समझ में आ रहा क्योंकि ये जो सन्निकर्ष है इनसे भी क्या नहीं पैदा हो रहा है अलग अलग ज्ञान पैदा होगा आज विस्तार से बताएंगे कैसे कैसे ज्ञान पैदा हो रहा इन सन्निकर्षो में ये सन्निकर्ष कैसे है संवाय से घटित है है ना और जो संवाय होता कैसा है वो नित्य पैदा तो होता नहीं पैदा होता है क्या नहीं होता और व्यापार क्या है जो पैदा होना चाहिए इसलिए जो व्यापार का लक्षण घटाया था ना इंद्रिय जन्यत्व घटाया था ना वो इंद्रिय जन्यत्व संयोग में तो आ जाएगा इसमें घटेगा क्या नित्य आ जाएगा व्यापार का लक्षण यहाँ तो आ गया देन व्यापार का लक्षण इसलिए हम बारह समय घटित बोला समय रूपा थोड़ी कह रहा हूं जो समय घटित नित्य घटित है जो नित्य घटित दोस्तों अनित्य से कैसे बदल हो जाएगा इसलिए इसमें भी नहीं इसमें भी नहीं आ रहा है इसमें नहीं विशेस्थ विशेस्थ भी, तो भी नहीं है इसमें भी नहीं है अरे विशेषण विशेष पर निर्भर है विशेषण विशेष को कोई विशेषण क्या हो जाएगा वहां भी सनिकर्ष का लक्षण व्यापार का लक्षण ले जा सकता जब व्यापार नहीं बन पाए एक व्यापार वन इंद्रिय भी नहीं रहेगा ऐसा तो खत्म हो गया एक संयोग सनिकर्ष को लेकर केवल इंद्रियों में व्यापार दसान कारण आ सकता है अन्य सनिकर्षों को लेकर के इंद्रियों में व्यापार दशा कारण नहीं आएगा तो क्या समाधान है आपके पास उसी के लिए उठा रहे देखो आद्य इसे छोड़ छह में से जो पहला छह में से जो आद्य है संयोग सनिकर्षो उससे अतिरिक्त चतुर्विदिकर्षाणाम चार है ये सब कैसे संवाय संवाय संवाय संवाय घटित है इंद्रिय जन्यभाव इंद्रिय जन्य नहीं रहेगा व्यापारत्व न संभवती व्यापारत्व संभव नहीं है जब व्यापारत्व ही सन्निक नहीं आया तादृश व्यापार इंद्रिय कैसे होगा करणत्व इंद्री में नहीं रहा इंद्रियम प्रत्यक्ष प्रमाण में जो आपका सिद्धांत वह भंग हो गया पूर्व पक्ष है तब हम क्या करेंगे इन सभी ज्ञानों के प्रति ये अलग अलग जो सन्िकर्ष हैं, छोड़ दो इन सबको दो ई सी बाशी डालेंगे कैसे ले लेंगे बाह्य प्रत्यक्षम प्रति बाह्य क्ष इंद्रिय मन संयोग कारण और संयोग क्या है जन्य है ना संयोग जन इंद्रिय जन्य तो संयोग में आ गया अदेव इंद्रिय व्यापार बताएगा और इस इंद्रिय का अर्थ के साथ जो था वो छिकर्ष है यहां ये पीछे है इंद्रिय अर्थ का बीच जो छिकर्ष छह प्रकार का था लेकिन सन्निकर्ष लो ही मत खत्म कर व्यापार के लिए इसको लेना ही नहीं इन को नहीं लेना एक ही सन्निकर्ष है पूरे वायज्ञानिक के लिए कौन इंद्रिय मन संयोग बात आ गया ना सभी इंद्रिय मन संयोग को सकल बाय पूरे छह ज्ञान छ इंद्रिया छह इंद्रिय है छह प्रकार का अर्थ है छह प्रकार का सन्निकर्ष है।, है ना इन सब से जन्य छह प्रकार का ज्ञान है उन ज्ञानों के प्रति छह प्रकार के ज्ञानों के प्रति आप क्या करेंगे ढूंढना पड़ेगा व्यापार वर्ण व्यापार तो क्या होगा तो उस छह प्रकार के ज्ञान में से विभाजन करेंगे पांच और एक को अलग पांच कौन है बाई भाड़ और एक कौन मानस। तो है मानसा बाह प्रत्यक्ष बाहु प्रत्यक्ष के प्रति इंद्रिय मन संयोग हो गया और मानस के प्रति संयोग हो गया दोनों सनिक कैसे बन गया अभी इसलिए संयुवात्मक हुआ कि नहीं हुआ दोनों संयोग रूपा हो गया ना बाई पांच प्रत्यक्ष ज्ञान है हमने छे लिखा है ना चाणा जगह उनमें से मानस को छोड़ दो बाई हो गया बाई ज्ञान इंद्रियों से बाई पांच ज्ञान इंद्रियां आपके पास इन पांच ज्ञान इंद्रियों से होने वाले बाई पांच के प्रति इंद्रिय मन संयोग कारण हो जाएगा और मानस के प्रति आत्म संयोग कारण हो गया दोनों दो तरफ दो क्या आया संयोग आ गया ना और संयोग क्या होता है जन्म होता है इसीलिए आपका जो व्यापार लक्षण था इंद्रिय इंद्रियजन्य संयोग में आ गया और इंद्रियजन्य ज्ञान के प्रति जनक भी है संयोग हम संयोग सामान्य बोले रहे हैं और यह इंद्रिय से पांच बाह्य इंद्रिय लूंगा या एक अंतर इंद्रिय मन को लूंगा कोई फर्क नहीं पड़ता यहां पर भी इंद्रिय पांच बाहिंद्रिय अथवा एक मन अंतर यदि हम बाहि इंद्रिय ले रहा हूं तो संयोग में अलग करना पड़ेगा बाह इंद्रिय लूंगा तो क्या होगा इंद्रिय मन, मन संयोग और एक मन को लूंगा तो आत्मनस्योग उतरा आत्मनस्योग हो जाएगा ठीक है ना अब ये डाका का लक्षण संयोग में आ गया चाहे वो इंद्रिय मनो संयोग हो चाहे मनो संयोग है तो संयोग वहां लेकर इंद्रिय जनवे है इंद्रिय जन ज्ञान का जनकत्व भी अच्छा व्यापार का लक्षण आ गया संयोग में व्यापार तत्व आ गया इंद्रिय में चाहे पंच बाहि ज्ञान इंद्रिया हो चाहे एक मन रूपांतर इंद्रिय हो इसने मन में भी इंद्रिय लिया इन्होंने जब मन का लक्षण क्या कहा था सुखाद साक्षात्कार इंद्रियम मना सुखाद साक्षात्कार इंद्रियम मना श्रम को भी कैसा कारण ना असाधारण कारण भाई इसलिए मन में इंद्रियत्व भी है ही अतव इंद्रियत्व भी आ गया इसलिए पूरी छह इंद्रियों में व्यापार तत्व आ गया अतिवे इंद्रिया ही व्यापारवान होते हुए आसान कारण होने से प्रत्यक्ष छह प्रकार के प्रत्यक्ष ज्ञान या ले लो पांच बाई प्रत्यक्ष और एक मानस ज्ञान से पांच बाई प्रत्यक्ष ज्ञान एक मानस प्रत्यक्ष ज्ञान तो इंद्रियों से जन्य है संयोग चाहे मन संयोग हो चाहे आत्मन संयोग हो जाएगा और इंद्रियों से जन ज्ञान चाहे एक मानस हो, उसका जनक भी संयोग हो जाएगा अतः व्यापार हो गया केवल संयोग व्यापार वन हो गया इंद्रियां कार्य हो गया प्रत्यक्ष ज्ञान अथ इंद्रियों में प्रत्यक्ष ज्ञान करणत्व आगा अब कहीं समस्या नहीं संवायवर लफड़ा खत्म क्योंकि संवाय तो हम इस पिक्चर से बाहरी कर दिया तो करण कोटिका जो विचार कर रहे थे व्यापार कोटिका व्यापार के विचार से बाहरी कर दिया व्यापार से बाहर कर दिया उसको क्योंकि वो जो क्षेत्र होता है इंद्रिय और अर्थ का बीच में होता है और हमने लिया इंद्रिय और मन और आत्मा वहां का ले लिया आगे अर्थ के साथ का संकर्ष को छोड़ तब इंद्रिय में कर्ण का लक्षण जाने में कोई आपत्ति वही करे देखिए आदिषातिरिक्त चतुर्थ स निकर्षाण समवाय रूप इंद्रियवाद व्यापार न संभवती इंद्रियमन संग से बाहि प्रत्यक्ष जननीय इंद्रिय व्यापार का बोध्या और मानस प्रत्यक्ष आत्मन संयोग बोध्या स्पष्ट है न मानस प्रत्यक्ष में आत्मन संयोग एक मकार और जोड़ना पड़ेगा आत्मन संयोग हो गया है आत्म आत्मन संयोग सेव जिनके पुस्तक में ठीक है कुछ करना नहीं और मकार जोड़ना नहीं जिनके ठीक नहीं मां जोड़ना पुराने पुस्तकों में एक और मकार नहीं है आत्मन दो माँ होनी चाहिए तीन नहीं होना एक नहीं होना संयोग सेव सा बोधिया